जानसियों की जान, की की शान, आबु निवासियों की है पहचान आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन एफएम सुनते रहो, रहो। मुस्कुराते नमस्कार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे जैसे कि हम लोग पिछली बार एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट के बारे में बातें की थी ऐसे की होम्योपैथी के बारे में होम्योपैथी क्या है और कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं और कितना टाइम लगता है और कैसे उसका मेडिसिन बनते हैं कितना सेफ है उसके बारे में डॉक्टर संदीप सेलके ने हमें काफी अच्छी जानकारी दिया था और जो लोग होम्योपैथी के प्रति आकर्षित हैं या उसमें कुछ अपना करियर करना चाहते हैं उसमें कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन सभी के लिए मार्गदर्शन भी उन्होंने प्रॉपरली दिया था तो आइए आज के इस शो में हम लोग बात करेंगे प्रिंटिंग के बारे में आर्ट के बारे में तो वो सारी चीजें करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में कैसे हम लोग कर सकते हैं इस विषय को लेकर हम लोग बातें करेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड है फाइन आर्ट कहें या आजकल जो है मीडिया से जुड़ी हुई है या फिर सोशल मीडिया पर हम लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में हमें जो है इस आर्ट का ही सहयोग लेना पड़ता है भले सीखा नहीं हो आप लेकिन फिर भी उसका पूरा उपयोग आप दिन भर करते रहते हैं किसी ना किसी आ, माध्यम से तो ये भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हम अच्छा कुछ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा जो है हमारा करियर बन सकता है तो आइए आज के इस शो में करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं विशेष हमारे साथ मोहन जी उपस्थित है मोहन जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप नमस्कार नमस्कार जी जी जी जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं क्या करते हैं जी आ, मैं वार्तालाप शुरू करने से पहले आ, एक चीज क्लियर करना चाहूँगा जो आर्ट की आपने बात करा इसमें अभी जो हम बात करेंगे वो हम डिजिटल प्रिंटिंग पे बात करेंगे उसमें जो व्यवसाय है नौकरिया है या अपना बिजनेस करने का किसी का लक्ष्य है उसमें कैसे सुविधा मिल सकती है हम उसपे बात करेंगे बिल्कुल बिल्कुल अभी पैंतीस साल से इसी डिजिटल प्रिंटिंग लाइन में रहा हूँ और मैंने इसका प्रोग्रेस देखी है कैसे दे। एक टीना पे हैंडपेड प्रिंटिंग की जाती थी और आज जो डिजिटल प्रिंटिंग हो रही है सिक्स कलर एट कलर नहीं, वो मैंने जमाना भी देखा है और अभी मैं एज रिटायर्ड पर्सन दिवाड़ी राजस्थान में मैं स्टे करता हूँ अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत सुंदर तो मोहन जी मैं चाहूंगा कि ये डिजिटल जो है जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में तो ये जो है इसका जो फेज है आपने देखा और उसके पहले जो चीजें थी वो थोड़ा सा एक ऐतिहासिक तौर पर कुछ चीजें बताइए की आपका जुड़ना कैसे हुआ है? जी डिजिटल प्रिंटिंग को जो हम, हम बोलते हैं उसको मैं एक साधारण भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जी. जो हम सड़क पर एक बिलबोर्ड्स बोलते हैं होर्डिंग्स बोलते हैं वो जो हम 20 बाय 40 और 20 बाय साठ का चाहे वो बस शेल्टर हो या वो म्यूनिसपैलिटी के पोल्स हो यहाँ पर हम कहीं पार्क में और कहीं बिल्डिंग पे डायरेक्शनल साइंस देखते हो इसको हम डिजिटल प्रिंटिंग बोलते हैं इसको करने के तरीके और इसके माध्यम अलग अलग हैं आप पिक्चरों के पोस्टर देखते हैं आप किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन आप देखते हैं उसमें सेलिब्रिटी और वो प्रोडक्ट रहता है वो भी एक डिजिटल प्रिंटिंग का ही हिस्सा है हम कहीं पर सुलभ शौचालय का बोर्ड पढ़ते हैं वो भी डिजिटल प्रिंटिंग के ही अंतर्गत में आता है अब जो चीज हम करीबन दस फीट पंद्रह फीट बीस फीट के डिस्टेंस पे देखते हैं उसका जो प्रिंटिंग का माध्यम होता है वो कहलाता है फ्लेक्स एफ एलई एक्स ये एक प्लास्टिक का ब, बना हुआ पेपर मटेरियल होता है जो रोल्स में आता है और ये फ्लेक्स प्रिंटिंग पर डिफरेंट कलर में फोर कलर कलर सिक्स प्रिंटिंग में छापा जाता है ऐसा ही दूसरा जो हम मॉल्स में जब जाते हैं जहां पर हम एक फीट के डिस्टेंस पे कोईन देखते हैं उसमें हम बहुत बारीकी और शार्प देखते हैं उसको हम विनाइल प्रिंटिंग कहते हैं hmm. वो भी फोर कलर और सिक्स कलर की प्रिंटिंग में आता है अब रहा इनकी डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स आती हैं और डिफरेंट मटेरियल रहता है इनकी डिफरेंट प्रिंटिंग कॉस्ट आती है और इनसे ही संबंधित आपके रोजगार के साधन और व्यापार के साधन भी निकलते हैं अगर आप चाहें तो मैं कंटिन्यू करूँ नहीं तो बीच में ब्रेक लेके भिल्कल हम कर सकते हैं जी तो इसमें जो चीज होती हमने कहा कि ये पहले हम आ, हाथ से कोई चीज कोई आर्टिस्ट कोई कलाकार होता था तो वो एक टीना का बोर्ड के ऊपर वो उसको लिखा करता था हनी ब्रांड शहद या भोलानाथ एंड कंपनी की दुकान यहाँ पर आपको विश्वासी माल मिलेगा तो ऐसे बोर्ड हुआ करते थे जिस आई एम टॉकिंग अबाउट फिफ्टी सिक्सटीज में भी हम लेके चले, ले चले. Mm -hmm -hmm. uh, सेवेंटीज uh, uh, में भी लेके चले एक्चुअल रेवल्यूशन टू प्लेस इन लेट एटीज और अर्ली नाइन्टीज तब बाहर से इम्पोर्ट करी गई मशीनरी हिन्दुस्तान में लाई गई और उस का शुरुआत हुई थी विनायल कटिंग प्लॉटर से प्लॉटर को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि ये डिजिटल प्लॉटर जिससे हम अपने आर्किटेक्चुर नक्शे भी बनाते हैं वो नहीं, नहीं, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। यहाँ पेन प्लॉटर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं विनाइल कटिंग प्लॉटर की बात कर रहा हूं. तो हम क्या करते हैं एक पहले फाइल बनाई जाती है फाइल हमारी बनती है फोटोशॉप में पेज पेकर में तो पहला जो व्यवसाय या पहला जो रोजगार बनता है वो ये है कि हमें इस की नॉलेज मिलनी चाहिए जैसे हम अपने आप को ट्वेल्थ पास कहते हैं या ग्रेजुएट कहते हैं इंजीनियर कहते हैं या मेडिकल साइंस स्टूडेंट कहते हैं तो ये भी एक लाइन है जिसको हमें उसकी एक्सपर्टीज गेन करनी है तो इट इज अ पीपल दो हैव अ क्रिएटिव माइंड मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी लोगों के लिए ये नहीं हो पाएगा बट द पीपल दो आर वेरी इमेजनरी एंड दे आर विजनरी and they have a creative mind उनके लिए ये बहुत आसान हो जाता है इसको uh, capture करना और इसको सीखना तो फिर वो file का मतलब रहता है कि अगर मैंने उसमें alphabets लिखने हैं तो वो alphabets बनाए जाएंगे या उसमें अगर मुझे किसी चीज का photo pictureize करना है चाहे वो product है या एक uh, human being है हुँ. या animal है या plant है machinery है उसको वहां पर या तो मैं उसको ड्राइंग के थ्रू बनाऊंगा या मैं आज के जमाने में वो नेट से उसको डाउनलोड करूंगा या मैं उसको क्लिक करूंगा पिक्चराइज़ कहते हैं वो पिक्चर करके सो so, इन सब का मिश्रण करके वो एक फाइल बनाई जाती है उस फाइल को जब मैं फायर करता हूं मैंने बताया वो फोटोशॉप पेज पेकर बनता है उसको जब मैं डिजिटल प्लॉटर पर डालूंगा तो वो कट के निकलेगा इट इज अ विनाइल विच इज हैविंग अ आगे से वो कलरफुल होती है लाल पीली हरे रंग की होती है और पीछे से उसके ऊपर गमिंग करा हुआ एक कागज चिपका रहता है तो व्हेन आई विल फायर बैग फाइल वो उसको वो उस शेप में कृष्ण भगवान के शेप में या एक साइकिल के शेप में या एक मोटरसाइकिल या कार के उसको काटेगा देन आई विल पीट इट ऑफ तो पीछे का जो मेरा कागज है वो हट जाएगा और ये मेरी एक इमेज निकल के बाहर आ जाएगी इसको और सिंप्लीफाइड वे में हम बात करें तो वी कैन चेक दैट जो हमारे गाड़ी के नंबर प्लेट्स होती हैं या हमारे घरों के बाहर जो नेम प्लेट्स लगी रहती है फाइल आई हैव देयर है कमांड और उसको पील करा तो एम मेरा अलग से निकल के आ गया ओ मेरा अलग से निकल गया एच मेरा शेप इन माई हैंड इधर आई कैन पेस्ट इट ऑन एनी सबसे स्टील इट कु ए सी पी एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल उस पे मैंने उसको चिपका दिया जैसे मैंने बताया गाड़ी के नंबर प्लेट तो गाड़ी के नंबर प्लेट जो है ये एक शीट होती है उस पर मैंने चिपका दिया डीएलएमसी uh, 1 2 3 4 और वो मेरी प्लेट बन गई और जैसे मैंने मोहन लिखा तो वो मेरी नेम प्लेट बन गई सो दिस वाज द फर्स्ट डिजिटल फेज ऑफ व्हाट यू कॉल प्लॉटर कटिंग फिर ग्रेजुअली वी मूव टू अ प्रिंटिंग ये तो था कि इसमें हम क्या करते थे इसमें ग्राफिक्स को ज्यादा हम डाल नहीं सकते थे बट वेन वी स्टार्टेड इम्पोर्टिंग प्रिंटर्स उसमें फिर हमने फोर कलर स्टार्ट किया था जो सियांग येलो मझुंडा ब्लैक ये बेसिकली फोर कलर्स होते हैं बेसिक कलर्स होते हैं जिससे बिलियंस ऑफ कलर्स बनते हैं तो इन चार कलर्स की मशीन आ, आ, हिंदुस्तान में शुरुआत में आई और उसको हमने आठ फिट के बड़े रोल पे लिया Hmm. उस समय पेपर दस फीट का नहीं आता था तो ये जो बने फ्लैक्स बताया ये आठ फीट का आता था उसके ऊपर हमने ये फाइल्स फाइल करी और उसको प्रिंट निकाला जिससे आज के तारीख में हम बिलबोर्ड बोर्ड बोलते हैं जो हम बर्थ शेल्टर्स और डायरेक्शनल साइनेज में हम देखते हैं देन ग्रेजुअली बट एक फीट से वो फिर दस फीट तक आ गई सो दिस वॉज द टू रिवोल्यूशनरी स्टेप्स वन वॉज द प्लॉटर एंड सेकेंड वॉज द प्रिंटिंग अब इसमें भी रोजगार के लिए वही चलता है वही फोटोशॉप वही आपका चलेगा इसमें और आपको वो जानकारी है तो आप मशीन ऑपरेटर बन सकते हैं हम्म डिपेंडिंग अपॉन द ए बी सी सिटीज जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है एक फ्रेशर के लिए अगर हम बात करें hmm. तो 12000 से लेकर दिस कैन गो अप टू 40,000 थाउजेंड डिपेंडिंग अपॉन द विच सिटी यू आर एंड वॉट टाइप ऑफ स ऑफ एक्सपीरियंस यू है बताया दैट इज ग्राफिक डिजाइनर कम मशीन ऑपरेटर अब जिनके पास जिस जिस ये, ये कौन आपको जॉब देंगे और कौन करेंगे इनको हम बोलते हैं पी एच पी प्रिंट सर्विस प्रोवाइडर अब ये बड़े बड़े एक कारखाना ही आप कह सकते हैं जहाँ जिन्होंने ये मशीने लगाई होती हैं जो इंटर्न कॉरपोरेट या गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं जैसे अगर हम बात करें एयरटेल या रिलायंस तो इनके जो भी एडवर्टीजमेंट के काम आएंगे वो इन पी के पास जाएंगे उनको बोलेंगे कि हमें इस तरह के आ, अपना लोगोस चाहिए इस तरह के हमारे एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम है मैं जैसे ब, जी फाइव रिलायंस लॉन्च कर रहा है या एयरटेल जी लॉन्च कर रहा है नेशनली तो हमारे इतने लाखों स्क्वायर फीट ये जो गिना जाता है जैसे हम अपने मकान को लेते हैं तो हम कितने सोच, बताते हैं कि हमारा कितने स्क्वायर फीट का घर है चार कमरे तो चार कमरे से नहीं हम कहते हैं हमें धरती का स्क्वायर फीट बताइए तो ऐसे ही हम जब प्रिंटिंग की बात करते हैं तो जो भी ये फ्लेक्स छपता है या विनाइल कटती है तो हम इसको स्क्वायर फीट में गिनते हैं तो ये लाखों स्क्वायर फीट का जॉब होता है जो ऑपरेटर से उससे कुछ लेना देना नहीं ऑपरेटर ने तो एक फाइल बनाई और मशीन को कमांड दिया द मशीन इन टर्न चर्न आउट दैट मच लैक्स ऑफ स्क्र फीट उसकी मशीन की कंफ्रिगेशन क्या है उसका स्पीड क्या है दैट इज सेकेंडरी राइट ना हमें फोकस करना है कि मेरे को रोजगार कैसे मिलेगा और मेरे, मेरे लिए उसके लिए क्या बेसिक क्वालिफिकेशन होंगे तो वेरी फर्स्ट आई मैं इट इज द ऑपरेटर मशीन ऑपरेटर and graphic designer so एंड ग्राफिक डिजाइनर टू इन डिजिटल प्रिंटिंग आज की तारीख में है और जिनका मैंने सैलरी स्ट्रक्चर बताया एंड इट इज ए वेरी डिग्नि ये जो uh, हमारे साथीगण होते हैं जिन्हें हम operator या graphic designer कह रहे हैं ये उन बड़ी कंपनियों के executives के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं hmm. उनका पहले विचार अपने जहन में लेते हैं की उनको क्या चाहिए उसको फिर वो अपने स्टेप्स बाइस एक एक दो दो तीन तीन चार चार डिजाइन बना के उनको दिखाते हैं उनसे अप्रूवल लेते हैं कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी कॉरपोरेट कंपनी के लिए जो उनका कलर होता है जो उनका लोगों का कलर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसपे उसकी उसकी मिश्रण बनाना कहते रहेगा तो वो बताना से उसका अप्रूवल लेना तो ये काम मैं बहुत ही, वेरी वैल्यूएबल पीपल बिकॉज वो जब तक फाइल नहीं बनाए जब तक कमांड नहीं देता तब तक वो पी एच को कमाई नहीं होगी सो दिस इज वेरी बेसिकेशन विट आई एम टॉकिंगउट आ, मोहन जी यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रे एक और उसके बाद में आगे हम लोग जो हैं डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में वैसायिक तौर पे कैसे काम कर सकते हैं आगे आपसे सुनेंगे आप सुन रहे हैं वन जीरो एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो एक अचंभागाव मैं मन के ठाठ सुनाऊं एक अचंभागाँ मैं मन के ठाठ सुनाऊं जब कभी कभी ओ मेरे बाबा जी ने आसमान से मेरे बाबा जी ने आसमान से एक एक गाऊं गाऊं मैं मन के ठाट सुनाऊं मैं मन के ठाट सुनाऊं जब कभी कभी ओ मेरे बाबा जी ने आसमान से ओ सुनाऊं एक अचंभा गाँव मैं मन के ठाट सुनाऊं जब कभी कभी ओ मेरे बाबाजी जी आसमान से ओ मेरे बाबाजी जी आसमान ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर इन निश्चित होगा कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं और कुछ बनाने में या इस चीज को शौकीन है और वो इस तरह के कुछ चीजें करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट में या फिर प्रिंटिंग में अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये मुझे लगता है कि सीखने के लिए भी शायद सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है इन चीजों को सीखने में समझने में अगर आपकी रुचि हो तो तो आई इस विषय को लेकर और आगे बात करते हैं कितना टाइम हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में लगता है या फिर किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है इसके बारे में अभी जानते हैं तो मोहन जी फिर से एक बार स्वागत है इसमें अनफॉर्चुनेटली uh, हाँ जी हाँ जी हाँ दीज आर नॉट द डिग्री कोर्सेस जैसे हम बीए और और एनएल करते बिल्कुल तो ऐसा ये किसी विश्वविद्यालय में नहीं आ, बताया जाता आज तक जो हमने देखा है ये ऑन जॉब पर ही इसको कराया जाता है आज की तारीख में जो सॉफ्टवेयर्स है, है हैं वो डाउनलोडेबल हैं और फ्री मिलते हैं तो बेसिकली पेजमेकर एंड फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ अगर ये तीन सॉफ्टवेयर को आप नोट कर लें और इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करें और उस पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करें तो वो आप आ, कम से कम नहीं तो दो महीने तीन महीने चार महीने आप वो कर लेते हैं तब आप किसी पीएसपी को अप्रोच कर सकते हैं एंड एज आई सेट की आपको वो फ्रेशर अपॉइंट करेंगे और आपसे वो जानना चाहेंगे कि आप कितना तुरंत उसको फाइल को बना सकते हैं और कलर्स का मिश्रण कर सकते हैं तो so ये तो हमने बात करी इनके ऑपरेटर्स लेवल से अब आपने जॉब कर लिया अब आप इसको अगर व्यवसाय में लेना चाहते हैं तो मैंने जहां दो मशीनों की बात करी वन वाज वाज विनाइल कटिंग सेकंड करीजिंग डिजिटल प्रिंटर सो इनकी कीमत आज की तारीख में जो शुरुआत हुई थी 90s और लेट 80s और अर्ली 90s में hmm. वो तो बहुत महंगी थी बट नाउ द प्राइजेज है बढ़ गया और विश्वव्यापी Uh, इसका प्रोडक्शन होने लगा है और आज की तारीख में हिंदुस्तान में भी अब ये प्रोड्यूस करी जा रही है सो नाउ टुडे यू कैन हैव विनाइल कटिंग प्लॉटर फ्रॉम 60,000 रुपीस टू है साठ हजार से डेढ़ लाख रुपए तक का आप ये विनाइल uh, कट uh, कर ले सकते हैं। mm -hmm. जी और जो डिजिटल प्रिंट uh, मैंने बताया दस की अगर हम फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन की बात करें तो वो सात लाख रुपए से बारह लाख रुपए तक की आज की तारीख में अवेलेबल है यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा सरकार मोदी सरकार के तू एक स्कीम निकाली गई है जिसको मुद्रा लोन कहते हैं हु, ये मुद्रा लोन दस लाख रुपए तक का इन प्रोफेशनल्स को दिया जा रहा है जिसमे किसी भी तरह का कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाता या आप किसी भी सरकारी बैंक में जाएंगे और आप अपना बेसिक क्वालिफिकेशन बताएंगे कि हाँ जी मैं ग्रेजुएट हूँ या बारहवीं पास हूँ और साथ में मैं ये इस चीज का हुनर रखता हूँ कि मुझे ये डिजिटल का काम करना है अगर आप ऐसे ही अपनी प्रतिलिपि बना के उनको बैंक को देते हैं तो वो आपका लोन पास करते हैं वो दस लाख रुपये आप लेके उसमें कम पैसा है तो वो बच जाता है और अगर ज्यादा है तो आपको अपनी तरफ से डाल के ये चीज आप ले सकते हैं अब रहा इसकी स्पेस का सवाल तो जब आप, आप काम करते हैं तो डिजिटल प्लॉटर जैसे मैंने कहा कि आप एक ऑटोमोबाइल मार्केट में जाके ये प्लॉटर लगा सकते हैं वहां पे लोगों को बोल सकते हैं कि मैं नंबर प्लेट्स बनाता हूँ जबकि आज की तारीख में हाई सिक्योरिटी वाली नंबर प्लेट्स आ गई है इनका प्रचलन बहुत कम हो गया है बट आज भी लोगों के घरों में उनकी नेम प्लेट्स और उनके चित्रकारी के लिए आज भी ये प्रचलित है तो आप ये छोटा सा आपको स्पेस चाहिए अबाउट एट बाय आठ का अगर जगह है वहां पे आपको बेसिकली कंप्यूटर है और आपके पास ये विनायल कटिंग प्लॉटर है तो आप ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और जहां तक प्रिंटर का है क्योंकि दस फीट की तो मशीन ही है और दस फीट का रोल आता है तो उसके लिए आपको कम से कम ही तो बाई बारह बाई पंद्रह की एक स्पेस चाहिए जिसमें आप ये प्रिंटर लगा सकते हैं और जहां ये ये किसी व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्र में लगाए तो ज्यादा रहेगा क्योंकि वहीं पे आपके जो बोर्ड्स होंगे दुकानदारों के बोर्ड्स होंगे या कंपनी के जो फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर में जो जिनके डिजाइंस वगैरह का जो रहेगा और साइनेज का जो काम रहेगा हुँ, वो हुँ. आपको मिलेगा सरकारी आ, टेंडर्स का भी आ, इसमें योगदान रहता है अच्छा। जम करके ऑर्गेनाइजेशन है सरकार अपने टेंडर्स निकालती है जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निकाला या रेलवे ने निकाला आ, ये भी अपने प्रोमोशंस के लिए एडवर्टिजमेंट के लिए टेंडर आ, खोलते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अर्नस मनी डिपोजिट करके तो रोजगार और व्यवसाय दोनों की इस समय इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एक्चुअली आज की तारीख में गिना जाए तो इंडिया में इट्स अ बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है ये आज एक मतलब एक रोग की तरह हर जगह ये फैल चुका है आपको मैंने कहा ना कि इसमें आई यूज अ वेरी टिपिकल टर्म मैं कहता हूँ कि खुराफाती दिमाग <laughs> अगर आपका दिमाग है तो देखे आप इसमें इस व्यवसाय इस और इस रोजगार में आ, सफलता पा सकते हैं कोई आपको रोक नहीं सकता बिकॉज ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है जैसे हम सीए की बात करते हैं लॉयर की बात करते हैं तो आपने डिग्री ले ली पर आपको काम फिर भी नहीं मिल पाता बिकॉज आपको अपना नाम स्टेब्लिश करना पड़ता है सिमिलरली इन दिस ट्रेड ऑल्सो यू हैव टू मेक योर नेम कि यस he is the pala uh, graphic designer or he is the pala uh, machine operator ek hi machine hai par us machine ko chalane ke tarike jo hai wo 10 tarah ke ho sakte hain how you are going to maintain how you are going to run that how effectively you are maintaining that so these are the things jo ki aapke website aur usme chalte hain इसी में आगे एक प्रोडक्ट और आता है जिसको हम लेजर कटर या प्लॉटर कहते हैं या राउटर कहते हैं हम्म हम्म राउटर जो होता है वो हमारा लकड़ी को एमडीएफ को एलमिनियम को ग्लास को मार्बल को इनको काटा जाता है और जो लेजर है वो भी आपका एसीपी स्टील और आयरन लोहे को काटता है तो ये जहाँ पे मैंने डिजिटल प्रिंटिंग की बात करी उसकी जगह पर ये 3D के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये आ, कटिंग करते हैं ये प्रिंटिंग नहीं करते हैं जब भी आप फाइलें वही रहती है बट इसमें सिर्फ एक और सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है जिसे हम 3D सॉफ्टवेयर बोलते हैं वो सॉफ्टवेयर जुड़ जाता है उससे हम इन, इनके जो वर्ड्स हैं या जो इमेजेस है बच्चों के खिलौने हैं या अगेन डायरेक्शनल साइन में हमने सब लिख दिया कि uh, uh, सुलभ शौचालय पर उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने एक एमडीएफ uh, की डंडी काट के लकड़ी काट के उसका डायरेक्शन दिखाया सो दैट इज पॉसिबल थ्रू द लेजर एंड राउटर मशीन तो ये भी वो उसी फील्ड uh, में गिने जाते हैं जो कि पी के पास होते हैं प्रिंट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास एडवर hmm. सारी चीजें एक ही छत के नीचे गवर्नमेंट आपके पास अप्रोच करता है उस काम को करने के लिए तो जहाँ विनायल कटिंग प्लॉटर और प्रिंटर का मैंने कॉस्ट और जगह बताया ऐसे ही इसमें लेजर और राउटर में भी आ, अब हिंदुस्तान में ये चीजें बनने लगी है ये भी आपको पांच लाख रुपए से लेकर दस लाख रुपए तक के दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं और इनकी इनकी टेबल साइज होती है जहां मैंने आपको प्रिंटर का विर्थ बताया रोल वो दस फीट का तो ये टेबल साइज होती है फोर बाय एट तीन बाय तीन दो बाय दो जितना बड़ा आप साइज का कोई भी टुकड़ा काटके उस पर डिजाइन बनाना चाहते हैं आज की तारीख में अगर हम इस इस लाइन से जो जुड़े होते हैं वो आर्किटेक्ट भी जुड़े होते हैं अगर आपने आज की तारीख में मॉल्स देखे हैं या घर देखे हैं पेंट हाउसेस देखे हैं तो वहां पे लोग एम की कटिंग लगाते हैं स्टील की कटिंग लगाते हैं डिजाइन लगाते हैं तो ये इस यहाँ इसमें जो एक और महकमा जुड़ता है वो आर्किटेक्ट का जुड़ता है वो अपने डिजाइन्स इन लोगों से बनवाते हैं और फिर किस पे जोड़ना है इसमें वास्तु वास्तुशास्त्र जुड़ जाती है लोग कहते हैं नहीं जी एम वाला नहीं हम आज की तारीख में एसएस चल रहा है तो ड्राइंग रूम में एसएस की जाली लगनी चाहिए सो दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ ऑल बट वी एज अ ऑपरेटर और एज ए जॉब वर्कर और एज एनर ऑफ द मशीन हमें उससे लेना देना नहीं हमें अपना व्यापार देखना है कि उसको किस दाम पर हम करें so that हम अपनी EMI एम आई मशीनों में निकाल सकें अपने वर्कर्स को पैसा दे सकें और हम घर में कुछ प्रॉफिट भी कर सकें सो so ये दो चीजें और जुड़ जाती है वन इज लेजर एंड वन इज अ राउटर विच इज कवरिंग द डिजिटल प्रिंटिंग आस्पेक्ट्स जो एक ही अम्ब्रेला में ही सारी चीजें जुड़ती हैं जी जी जी आ, मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैं फिर से आपको थोड़ा सा वो बताना आप पूछना चाहूंगा जैसे कि डिजिटल प्रिंटिंग और फिर वो आपने जो बताया था पॉटर प्लेट वाली प्लॉटर जी जी जी जी जी तो इसमें दोनों में क्या अंतर रहता है उसमें क्या कर सकते हैं और डिजिटल प्रिंटिंग में शायद बहुत सारी चीजें हो सकती है तो दो, दोनों का देखिये सॉरी दोनों में जो आपका क्वालिफिकेशन uh, है वो सेम रहती है हाँ. आपको मैंने बताया कि आपको वो पेज फोटोशॉप और कोरल सीखना पड़ेगा. सर, हाँ. हाँ बट अब जब व्यवसाय में आप आना चाहते हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी जो बैंडविड्थ है वो वो आपको फर्क कर जाती है जैसे मैंने कहा प्लॉटर आपका वो साठ हजार से डेढ़ लाख रुपए तक में आपका व्यापार लेकिन हो जाता भी वो डिजिटल प्रिंटिंग में जो काम हो रहे हैं वो इसमें भी हो जाएगा ऐसा नहीं प्रिंटिंग इज प्रिंटिंग यहाँ पे सिर्फ सिर्फल कटिंग प्लॉटर होगा विनाइल कटेगी जहाँ पर भी आप किसी तरह की चित्रकारी को चिपकाएंगे प्रिंट नहीं करता ये ये आच्छा, मैंने बताया ये विनाइल है सबसेट है उसको वो भी पीवीसी के ही प्लास्टिक से ही बना रहता है पर इसमें पीछे कागज लगा रहता है मतलब इसमें गमिंग होती है तो जब मैं उसको प्लॉट करता हूँ एक पेन होता है एक पेन की जगह पे एक नीडल होती है और जब मैंने वो फाइल फायर करी तो वो नीडल उस विनायल के ऊपर चलती है मैंने राधा कृष्ण का फोटो छापा मतलब राधा कृष्ण का फोटो की फाइल बनाई तो जब मैंने उसको विनायल कटर पे डाला तो उसने वो राधा कृष्ण की बांसुरी मोर मुकुट और ये सब काट दिया अब मैंने उस पेपर को पीछे से पील ऑफ कर दिया तो मेरे पास एक हॉलो नजर आ गया राधा कृष्ण का हॉलो आ गया अब वो राधा कृष्ण का हॉलो या तो मैं सीधा दीवार पे चिपका सकता हूँ या मैं एमडीएफ पे चिपका सकता हूँ एसी पे चिपका सकता हूँ ग्लास पे चिपका सकता हूँ तो वो मेरा जो कलरफुल जो राधा कृष्ण का हॉलो था वो निकल के आ गया वो तो ये चीजें बहुत चल रही हैं। आपने ग्लास के ऊपर देखा होगा की बहुत चित्रकारी है अब ग्लास पे प्रिंट भी होता है ग्लास पे विनाइल भी लगता है विनाइल सस्ता वो है जैसे जुगाड़ कहते हैं ये ये हल्का काम है प्रिंटिंग महंगा काम है तो जहाँ पे ग्लास इंडस्ट्री जो जहा पे अगर आपने प्लॉट लगाया और आपने अपने मोहल्ले अपने कॉलोनी के ग्लास बेचने वाले जो शीशा बेचने वाले उनको अप्रोच करा उनसे कहा कि देखिये ये आपका नंगा ग्लास है ये चार एम का पैंतालीस रुपए का है अब इस चार एम का पैंतालीस रूपए के ग्लास के ऊपर अगर मैं ये राधा कृष्ण की फोटो चिपका देता हूँ तो यही पैंतालीस रूपए का जो आपका ग्लास है वो आपका सत्तर रूपए अस्सी रूपये सौ रूपये में बिकना शुरू हो जाएगा तो आपका दोनों का एक सामंजस से बैठ के ग्लास वाले का और आपका अब ग्लास वाले के बाद जब कोई ग्राहक आता है तो वो उनको बोलेगा कि मैं आपके ग्लास को कलरफुल बना सकता हूँ कैसे बनाऊंगा वो फिर चित्रकारी दिखाएगा उनको फिर ये बच्चे को अप्रोच करेगा जिसके पास प्लॉटर होगा वो उसको ग्लास पे चिपका के उसको दे देगा तो इस तरह से ये एक चेन है जो कि पूरे व्यवसाय को बढ़ाती है तभी मैंने कहा इट इज अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री इट इज नॉट अ स्मॉल कोई मोहल्ले का काम नहीं रह गया है तो अब आ जाते हैं प्रिंटिंग के ऊपर तो प्रिंटिंग का बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज सब्सटेंशियली हाई जबकि जो आपकी कौशलता है वो कौशलता सेम है आपने उसमें भी वही ग्राफिक बनाया इसमें भी वही ग्राफिक बनाया बट आपको पहला पैसा थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा थोड़ी स्पेस ज्यादा लेनी पड़ी अब यहाँ पे हम वो चिपकाते नहीं है यहाँ पे हम सीधा छापते हैं छापते राधा कृष्ण का मैंने उस पर हॉलो बनाया वो मैं हॉलो नहीं बनाऊंगा इसपे सीधा वो राधा कृष्ण का मुकुट मोर बांसुरी मटकी वो सीधा प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल अब वो प्रिंट को मैं लेके जाऊंगा और मैं कहूंगा कि आपके ग्लास की जगह पे मैं इसको पेंटिंग के रूप में या आप के ऊपर भी छाप सकते हैं फ्लेक्स के ऊपर भी छाप सकते हैं विनाइल के ऊपर भी छाप सकते हैं और फिर आप उस जो जो आदमी ग्लास वाले के पास गया था उसी के घर में ये पेंटिंग बन उनके ड्राॅंग रूम में स्टडी रूम में लिविंग रूम में लग सकती है या मैंने बताया की ये होर्डिंग्स भी चल सकता है तो इनका मार्केट आप क्या चाहत क्या करना चाहते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट है क्या बैंडविड्थ है आपकी कितना नेटवर्किंग नेटवर्किंग हाँ. हाँ. बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपके कॉन्टेक्ट होने चाहिए नहीं तो बनाने पड़ेंगे तो उस हिसाब से आप उसको चला सकते हैं एक हो गया आपका प्लॉटर एक हो गया आपका प्रिंटर सेम फिर हम बात करते हैं वो लेजर कटिंग के ऊपर अगर आपने एक और जो स्ट्रीम जोड़ ली आपने सेगमेंट जोड़ लिया दैट इज आर्किटेक्चर का उनको अप्रोच करा तो फिर आपका जो लेजर और जो राउटर की इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी एंड यू विल गेट द फास्टर बेटर ऑफ़ इट Uh, मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से प्लॉटर काम करता है और किस तरह से प्रिंटिंग का काम होता है वो सारी चीजें आपने बिल्कुल uh, स्पष्ट करके बताया और इसी तौर पे जब हम लोग इस विषय को लेकर बात करते हैं तो ये दोनों चीजें जो हैं अपनी अपनी जगह पर है तो दोनों एक नहीं है दोनों का अलग अलग वर्कआउट है और दोनों के कस्टमर्स और देखेंगे तो वो सब चीजें जो है अलग अलग हो जाएगी तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो 1.07.8 सुनते रहो बस घुड़ाते रहो आशा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पर करियर इन डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में बातें हो रही हैं और हमारे साथ मोहन जी हैं जो इस व्यवसाय के काफी बड़े अनुभवी हैं और अभी वर्तमान में वो इस काम को जो है करते हुए अपने साथ बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा लगता है और जब कोई व्यक्ति इन सभी चीजों को करने के बाद जब बताता है तो एक्सपीरियंस आपके पास बहुत ही अच्छी तरह से वो शेयर करते हैं और उनका एक्सपीरियंस जो है सुनकर आप समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी है ये चीज ऐसी आपके मनस्पटल पर कुछ कुछ सवाल आते होंगे तो सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे रेडियो मधुबन के चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह नंबर पर आप मैसेज करके कोई सवाल हो तो जरूर पोस्ट कर सकते हैं और फिर अगले एपिसोड में हम लोग इस विषय को लेकर उसी सवालों को लेकर बातचीत भी कर सकते हैं तो मोहन जी मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन सभी के लिए अभी करंट सिनारों में हम लोग अ, कैसे कैसे काम कर सकते हैं और आने वाले समय में इनकी संभावनाएं तो बढ़ जा रही हैं क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं तो किस तरह से हम लोग जो हैं एज ए ग्राफिक डिजाइनर या फिर हम लोग कुछ और चीज़ें जैसे आपने कहा पेजमेकर फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ इन चीज़ों को अगर ठीक से समझ लेते हैं सीख लेते हैं तो क्या क्या करने की संभावना और कौन कौन सी जगह पे हम अगर समझो बिजनेस नहीं स्टार्टअप करते हैं थोड़ा समय के लिए और हम लोग कहीं नौकरी करना चाहते हैं तो जो आपने बताया कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इसके अलावा हम लोग कोई कंपनी में या फिर कहीं कॉपरेट्स जो वर्ल्ड है उसमें कहां अपनी जगह बना सकते हैं थोड़ा सा वो बताएं। जी जरूर इसमें अभी आपने जो तीन चीजें कही जी जी। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ जो अभी उठता हुआ जो हम डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल लाइन की बात करते हैं जिसमें हमारा ये जो रेडियो और टेलीविजन का जो Uh, माध्यम आ रहा है जिसके थ्रू हम अपने चीजों को पॉपुलर करके और लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं सो दिस इज इनडोर एडवर्टीजमेंट एंड आउटडोर एडवर्टीजमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज अ डिजिटल एडवर्टीजमेंट तो ये तीसरा सेगमेंट जुड़ गया आयाम जुड़ गया हम अभी तक पहले इंडोर और आउटडोर की बात करते थे आउटडोर वो हुए जो सड़कों पे होर्डिंग्स लगते थे इंडोर वे हुए जो मॉल्स में और कारखानों में फैक्ट्रियों के डायरेक्शन साइंस में आया अपना जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो अप्रोच हुआ तो खुशी की बात ये है कि जब आपने ये हुनर हासिल किया ये नर आपके तीनों जगह पे ही चलेगा क्योंकि आपने अगर उसको मैंने डिजिटल ग्राफिक के थ्रू अगर उसको एडवर्टीजमेंट करना है प्रमोट करना है और ये मोबाइल पे और टेलीविजन पे दिखाना है तो मेरे को फिर भी वो इमेज तो बनानी ही बनानी है ना तो वो आ, तो रहेगी रहेगी तो इसलिए ये व्यवसाय आप एज ए प्रोफेशनल लेना चाहे या अपनी एज ए हॉबी लेना चाहें मैं इसको बड़े जोर परोश से कहूँगा कि इसको प्रमोट करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है आप अपने इसको लीजिए अपनी हॉबीज में जो आप अभी कहते हैं मैं म्यूजिक करता हूँ या मैं साइकिलिंग करता हूँ या मैं ट्रैकिंग करता हूँ तो ये भी एक चीज है ये भी गिटार बजाने की तरह ही है ये भी आपको अपने तनाव से मुक्ति देने वाली चीज है आप अगर एक कलम उठाएंगे या आपने कंप्यूटर पे ये चीज बनाएंगे तो वो ही आपको सुकून देगा तो ये तो रहा आपका अपने तीनों सेगमेंट के लिए हुनर को लेना अब आता है इसको मैं व्यवसाय में ना लेके अगर मैं नौकरी के लिए ढूंढूं तो मैं कैसे कर सकता हूं तो उसकी भी खुशी की बात यह है कि जो आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स मैंने जो बात बताई है जैसे रिलायंस और एयरटेल की मैंने बात करी है हिंदुस्तान हिंदुस्तान लीवर की हम बात करें या नेस्ले की हम बात करें इनका करोड़ों का बजट होता है जो की इनडोर आउटडोर और डिजिटल तीनों के लिए प्रमोशनल के लिए आज की तारीख में सेगमेंट होता है वहां पे ब्रांड मैनेजर्स बैठे होते हैं वहां पे डिजाइनर्स बैठे होती है आज की तारीख में हर अच्छी कंपनी विच इज अबाउट 50 करोड़ ऊपर की जिसका टर्नओवर है वो और एफएमसीजी uh, में है या वाइट गुड्स में है उसमें उसने अपनी चाहे दो लोगों की टीम हो या बारह लोगों की टीम हो अपने इनहाउस रखे हैं बिकॉज वेन दे अप्रोच टू पी के पास जाते हैं तो अपना कुछ खाका लेके जाते हैं कि दिस इज वॉट कहते हैं ना मेरे जहन की चीज को वो लड़का जो लड़की है वो पहले उतारती है hmm. जो सीईओ उस कंपनी का या वाइस प्रेजिडेंट उस कंपनी का है जो मार्केटिंग मैनेजर उस कंपनी का है, या ब्रांड मैनेजर उस कंपनी का है वो पहले इनको कारीगरों को बोलता है की ये चीज मुझे करके दिखाओ जब वो इनहाउस इसको बोलते हैं इनहाउस इन तो हाउस में वो उसको बना के दिखाते हैं फिर दे agencies, एक्सटर्नल एजेंसी होती है एडवर्टिजमेंट वर्ल्ड these are also very huge one, तो आपका सिर्फ रोजगार लेने का जरिया यहाँ पर नहीं खत्म हो जाता you can have अपना तजुर्बा लीजिए आपकी basic qualification है चाहे वो बीए है बीकॉम है या आपकी इसमें बीसीए में है उसके बाद आपने ये हुनर हासिल किया तो आप ये कॉर्पोरेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं ये आप पीएसपीज़ वालों को भी अप्लाई कर सकते हैं ये आप सरकारी में भी जा सकते हैं डी एक सरकार का है डायरेक्टर ऑफ तो ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी ये भी एक डिपार्टमेंट है सरकार का जो ये काम करते हैं और ऐसे लोगों को व्यवसाय में रखते हैं बिल्कुंग. तो ये चीज लेना कहते हैं कई बार हुनर बिना पैसे के भी खर्च कराया जा सकता है अगर आपको गुरु ऐसा अच्छा मिल गया और कई बार आपको पैसा लगा के भी लेना पड़ता है तो किसी भी <laughs> तरह का अगर आप चीज करते हैं तो ये लेना अच्छा रहेगा के बेल, लिए बेल, जी चलिए मोहन जी बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और मुझे लगता है कि हम अगर कुछ छूट रहा है हमसे तो अगले एपिसोड में जरूर कवर करेंगे मुझे लगता है कि आपके पास काफी इन्फॉर्मेशन भी, भी है नॉलेज भी है हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जैसा वक्त मिलेगा तो आज के लिए बस मुझे खुशी होगी अगर हमारे श्रोतागण अगर उन अपनी जो जो उनकी <laughs> है, जो उनकी है।, आ, उनका अगर वो है। करेंगे, तो हमें अगले हाँ, एपिसोड में मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने बातें की तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही करियर इन डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमने बातें की और जो ए टू जेड शुरुआत से लेकर अब तक की बातें आपको क्लियर करके मोहन जी ने बताया है अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो प्लीज आप चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर मैसेज करके अपने सवाल या अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं आप अपने करियर को बहुत अच्छा बनाएं अपना और परिवार का नाम रोशन करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नए करियर के बारे में वार्तालाप करेंगे तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जे, भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कते रहो चलते हैं बाबा मेरे, मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा जैसे गगन में जो चलता है चलता है उनकी किरणों की छाया दिल हर पल रहता है जैसे गगन में जान चलता है चलता है उनकी किरणों की छाया दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चढ़ते हैं बाबा संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा देखो मैं चकोर की तरह नाचू में जोर की तरह बोलू में कोयल की तरह गाँव में बुलबुल बुल की तरह मेरा मन बहलाते हैं बाबा मेरा मन बहलाते हैं बाबा जैसे सुरों में सरगम बजता है बजता है मेरे भवरों में भगरों की तरह झूमों में लहरों की तरह चमकू में जुगनों की तरह मुस्कान में फूलों की तरह मेरी यादों में रहते हैं बाबा याद मेरे रहते बा जैसे सावन में नी बरसता है बरसता है मेरे संग संग छ रुपे मीठे बाबा जैसे अनहदना गूंजता है गूंजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं जैसे गगन में चा चलता है चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है जैसे गगन में जान चलता है चलता है उनकी किरण बल रहता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा <laughs> मेरे संग संग चलते हैं बाबा <laughs>